महाभारत शांति पर्व ओोडशोध्याय भीमसेन का राजा को भुक्त दुखों की स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मन को काबू में करके राज्य शासन और यज्ञ के लिए प्रेरित करना वैशम पायन उवाच अर्जुन से वच्वास्था ते तेजस्वी ज्यम भ्रातरम अब्रवीत वैशम पायन जी कहते हैं राजन अर्जुन की बात सुनकर अत्यंत अमर्षशील तेजस्वी भीमसेन ने धैर्य धारण करके अपने बड़े भाई से कहा राज विदित धर्मो श्री ने विदि क्वचे उपक्षा नक् राजन आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है हम लोग आपसे सदा ही सदाचार की शिक्षा पाते हैं हम आपको शिक्षा दे नहीं सकते न वक्षा वक्षा मित्यम दे मन सेना नेश्वर मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि अब नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा परंतु अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है आप मेरी बात निक्लव न प्राप्त अबल तम तथा च न आपके इस मुँह से सब कुछ संशय में पड़ गया है हमारे तन मन में व्याकुलता और निर्बलता प्राप्त हो गई है कथम ही राजोकशास्त्र विशारद्य से दैनिया अगतिगति लोकस्या विदिता तब आयतिया चाते चेस्त विदिम प्रभु आप संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता और इस जगत के राजा होकर क्यों कायर मनुष्य के समान दीनता दीनतावश मोह में पड़े हुए हैं आपको संसार की गति और अगति दोनों का ज्ञान है प्रभो आपसे न तो वर्तमान छिपा है और न भविष्य ही एवं गति महाराज राज्य प्रवक्षा मना सुनो महाराज जनेश्वर ऐसी स्थिति में आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे ही यहाँ बता रहा हूँ आप एकाग्र चित होकर सुने दिवध जायते व्याधि शरीरो मानसा परस्परम तयोर्जन्म निर्द्वंदम नोपलभ्य मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती है एक शारीरिक और दूसरी मानसिक इन सब दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के आश्रित है एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है शारीराज जायते व्याधिर मानसो नात्र संशय मानसा जायते शारीर इत निश्चय कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है इसमें संशय नहीं है इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का होना भी निश्चित ही है। दुखम द्वावन उच विधति जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुख के लिए बारंबार शोक करता है वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है उसे दो दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं चैव सर्दी गर्मी और वायु कफ पित्त और वात ये तीन शारीरिक गुण हैं इन गुणों का साम्यावस्था में रहना ही स्वस्थता का लक्षण बताया गया है तेजाम उद्रेकम उपदेश्यते उपदेश्य बाध्यते शीतम शीते नोष्णम प्रबाध्य उन तीनों में से यदि किसी एक की वृद्धि हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताई जाती है उष्ण द्रव्य से सर्दी और शीत पदार्थ से गर्मी का निवारण होता है सत्व रजस्तम गुणा गुणा युष लक्षण सत्व रज और तम ये तीन मानसिक गुण हैं। इन तीनों गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है तेजाम अन्य तमोत्म उपदेश इनमें से किसी एक की वृद्धि होने पर उपचार बताया जाता है हर्ष नोको के द्वारा शोक रजोगुण का निवारण होता है और शोक के द्वारा हर्ष का कश्चित सुखे वर्तमान दुख से क्षति कश्चित वर्तमान सुख से कोई सुख में रहकर दुख की बातें याद करना चाहता है और कोई दुख में रहकर सुख का स्मरण करना चाहता है सखे दुख दुखस्य न सुखे च सुख से दुखे सुखजातस्य न सुखे दुखजन दुख जन सेवा स्मरुमेक्षति कौरभ्य ही बलवत्तरम अथवा ते स्वभाजु स्वभाजु स्वभाो ये न पार्थिव क्लिश्यसे कुरनंदन परंतु आप न दुखी होकर दुख की न सुखी होकर सुख की न दुख की अवस्था में सुख की और न सुख की अवस्था में दुख की ही बातें याद करना चाहते हैं क्योंकि भग्न बड़ा प्रबल होता है भाग्य बड़ा प्रबल होता है अथवा महाराज आपका स्वभाव ही ऐसा है जिससे आप क्लेश उठा कर रहते हैं दृष्ट स्वभागताम कृष्णाम एक वस्त्र रजस्वलाम मिशताम पांडुपुत्राणाम स्मृत सभा में पांडव पुत्रों के देखते देखते जो एक वस्त्र धारणी रजस्वला कृष्णा को लाया गया था उसे आपने अपनी आंखों देखा था क्या आपको उस घटना का स्मरण नहीं होना चाहिए अजिनय महारंडवास नस्मर तुम हसी आप नगर से निकाले गए आपको मृगछाला पहनाकर वनवास दे दिया गया और बड़े बड़े जंगलों में आपको रहना पड़ा क्या इन सब बातों को आप याद नहीं कर सकते जटाशूरा चित्रसेने पर जटासुर से जो कष्ट प्राप्त हुआ चित्र से इनके साथ जो युद्ध करना पड़ा और सिंध राज्य के कारण जो अपमानजनक दुख भोगना पड़ा ये सारी बातें आप कैसे भूल गए पुनरज्ञातचर केच के पदावधम द्रौपद्या राजपुत्राश्च क फिर अज्ञातवास के समय कीचक ने जो आपके सामने ही राजकुमारी द्रौपदी को लात मारी थी उस घटना को आपने सहसा कैसे भुला दिया बलिनो वाजी कथम भृत्यम आपना विराट नगर स्मरण राजन हम बलवान हैं देवताओं के लिए भी हमें परास्त करना कठिन होगा तो भी विराट नगर में हमें कैसे दासता करनी पड़ी थी इसे याद कीजिए ये द्रोण भीस्माुम आसीदिंदम मनसैक योदे युद्ध मुपस्थित शत्रु धमन नरेश द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो आपका युद्ध हुआ था वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने उपस्थित है इस समय आपको आत्मनिकोधव्यम तत् युद्धम उपस्थितम इस युद्ध में न तो बाणों का काम है न मित्रों और बंधुओं की सहायता का अकेले आपको ही लड़ना है युद्ध आपके सामने उपस्थित है जिते युद्धे इस युद्ध में विजय पाए बिना यदि आप प्राणों का परित्याग कर देंगे तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्हीं शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा तस्माद गंतव्यम युद्ध स्व परम अव्यक्तरूप त्यक्त स्वकर्म भी पर श्रेष्ठ इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले साकार शत्रु को छोड़कर अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म शत्रु मन के साथ युद्ध करने के लिए आपको अभी चल देना चाहिए विचार आदि अपनी बौद्धिक क्रियाओं द्वारा उसके साथ आप अवश्य युद्ध करें तस्र्जि युद्ध कामस्था गमीष्यत्वा महाराज कृतकृत भविष्य बुद्धिमश्चि भूता गति गति पितृपयतामहे मृत्साधिराज्यम यथोचित महाराज यदि युद्ध में आपने मन को परास्त नहीं किया तो पता नहीं आप किस अवस्था को पहुंच जाएंगे और यदि मन को जीत लिया तो अवश्य कृतकृत्य हो जाएंगे प्राणियों के आवागमन को देखते हुए इस विचारधारक धारा को बुद्ध में स्थिर करके आप पिता पितामहों के आचार में प्रतिष्ठित हो यथोचित रूप से राज्य का शासन कीजिए दृष्टया दुर्योधन पापो निहित सानुगोधि द्रौपद्या केश पाश से सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों से युद्ध में मारा गया और सौभाग्य से ही आप दुशासन के हाथ से मुक्त हुए द्रौपदी के केशपाश की भांति युद्ध से छुटकारा पा गए यजस्ववाज मेधिन न दक्षिणावता वे किंक पार्थ वास्वस्त वीरवान कुंती नंदन आप विधि पूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वेधि यज्ञ का अनुष्ठान करें हम सभी भाई और पराक्रमी श्री कृष्ण आपके आज्ञा पालक हैं श्री महाभारती शांति पर्भड़ी राजधर्मानुशासन पर भीम सोलह षोडशो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में भीम वाक्य विषयक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ